प्रश्नोत्तर दीपमाला तीर्थ महिमा जिज्ञासा माँ नर्मदा का प्राकृत्य कैसे हुआ और इनका महात्मा क्या है समाधान एक बार जीवों के कल्याण के लिए माँ पार्वती के सहित महादेव ने अमरकंटक के मेकल पर्वत पर अस्सी हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या की तपस्या पूरी होने पर उनके मस्तक से पसीना निकला और एक दिव्य कन्या के रूप में मूर्त्यमान हो गया उस कन्या ने महादेव से कहा पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है महादेव ने कहा जीवों के कल्याण के लिए तुम जल की धारा बनकर पृथ्वी पर रहो कन्या ने सोचा जब मुझ में शक्ति होगी तभी मैं जीवों का कल्याण कर सकूंगी। ऐसा विचार कर उसने काशी में जाकर बहुत उग्र तपस्या की अपने यहाँ की यही परंपरा है कि यदि कोई बड़ा कार्य करना हो तो पहले तब करो इस प्रकार कन्या ने तप से महादेव को प्रसन्न करके उनसे बहुत से वरदान मांगे मेरे अंदर जो पत्थर हों वे भी साक्षात शिव रूप ही हों शिव पूजन से जो फल प्राप्त होता है वही उसकी पूजा से हो और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता ना पड़े इच्छा अनिच्छा से ही जिसका शरीर मेरे जल में गिरे उसकी कभी दुर्गति न हो ऐसे और भी अनेक वरदान लिए इस प्रकार मां नर्मदा भगवान शिव की अनुग्रह शक्ति की ही अभिव्यक्ति है गंगा जी को पृथ्वी पर रहने का जो अभिशाप था वह कलयुग के 5000 वर्ष तक के लिए था उसके बाद गंगा जी फिर अपने लोक में चली गई इस समय वह सारी शक्ति नर्मदा में ही केंद्रित है इसलिए इस समय इसका महत्व और बढ़ गया है माँ नर्मदा सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है इस विषय में कोई संशय नहीं है इनकी कृपा की अनेकों घटनाएं देखने सुनने को मिलती है जिन्हें जानकर आश्चर्य होता है यह साक्षात शिव पुत्री है इसे नित्य तत्व ज्ञान है इसका पूर्ण महात्म्य तो बताना असंभव ही है जिज्ञासा नर्मदा परिक्रमा से क्या क्या नियम रहते हैं नर... जिज्ञासा नर्मदा परिक्रमा में क्या क्या नियम रहते हैं समाधान अमरकंटक को नर्मदा जी का मस्तक माना गया है और सागर को चरण पहले माता के चरणों के दर्शन करना चाहिए इसीलिए नर्मदा जी को अपने दाहिनी तरफ रखते हुए पहले सागर की ओर चलना शुरू करते हैं परिक्रमा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं जहां से परिक्रमा शुरू करते हैं वहां से एक बोतल में नर्मदा जल भरा जाता है उस जल की रोज़ पूजा की जाती है कई जगह नर्मदा का तट छूता जाता है तो फिर नर्मदा पूजन कैसे होगा इसलिए सांस में जल रखा जाता है समुद्र लांघते समय बोतल में से कुछ जल समुद्र में छोड़ा, छोड़ा जाता है और पुनः बोतल में समुद्र जल भर लेते हैं अमरकंटक पहुँच उसमें से कुछ जल रेवा कुंड में छोड़कर फिर वहाँ से कुछ जल भरते हैं परिक्रमा पूर्ण होने पर वही जल भगवान ओंकारेश्वर को चढ़ाया जाता है परिक्रमा नंगे पैर ही की जाती है नर्मदा तट पर गंगा दशहरा से लेकर दशमी तक चार महीने का चातुर्मास माना जाता है परिक्रमावासी को इस काल में एक ही स्थान पर रहना होता है यदि कोई बड़ा तीर्थ है तो वहाँ एक सप्ताह रुकना ही चाहिए कुछ तीर्थों में कम से कम तीन दिन रहने का विधान है इसके अलावा भी कहीं भजन में मन लग जाए तो वहाँ जब तक अनुकूल हो रुक कर भजन करें वैसे तो तीन वर्ष तीन महीने तेरह दिन में परिक्रमा पूर्ण करने का विधान है पर आजकल लोग जल्दी कर लेते हैं परिक्रमा में चलते समय निरंतर भजन जपादी करते रहना चाहिए और जब भूख लगे तो कहीं से भिक्षा कर ले तभी परिक्रमा का पूर्ण लाभ होता है परिक्रमा पूर्ण होने पर ओंकारेश्वर आना ही पड़ता है ओंकारेश्वर पहुंचकर जब ओंकार पर्वत की परिक्रमा करेंगे और ओंकारेश्वर भगवान को जल चढ़ाएँगे तब आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी वह पूर्ण होने पर कन्या भोजन भी करवाना चाहता करता है